भारतीय दर्शन जैन दर्शन वाद पहला कर्मवाद जो विद्वान या दर्शन शास्त्र परलोक मानते हैं मृत्यु के पश्चात आत्मा की स्थिति को स्वीकार करते हैं तथा आत्मा को नित्य मानते हैं वे सभी कर्मवाद को बिना स्वीकार किए रह नहीं सकते जैसा पहले कहा गया है जिस प्रकार अविद्या के संपर्क से जीव जन्म और मरण से युक्त रहता है और अपनी अविद्या का नाश कर मुक्ति पाने के लिए संसार में आया करता है उसी प्रकार अनादि काल से कर्म भी जीव के साथ रहता ही है वास्तव में कर्म के ही कारण जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है जीव और कर्म का संपर्क ही तो एक प्रकार से अविद्या है जीव कर्म करता है और उस कर्म के फल को भोगना उसके लिए आवश्यक होता है बिना भोग किए कर्म के बंधन से जीव को छुटकारा ही नहीं मिल सकता इन बातों से यह स्पष्ट है कि कर्म ही बंधन का एक मुख्य कारण है क्रोध मान माया तथा लोभ इन चारों कसायों से जो जीव का अनादि संपर्क है वह भी कर्म के ही कारण होता है इसलिए कुछ विद्वानों ने कर्म को ही अविद्या कहा है जीव के संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं के साथ उस जीव के कर्मों का संबंध रहता है जन मत में पुद्गल अनेक प्रकार के होते हैं और उन्हीं में कर्मों के संपर्क रखने वाले पुद्गल कर्म पुद्गल कहे जाते हैं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है दूसरा साद्वाद या अनेकांतवाद जैनों के मत में प्रत्येक सत्य द्रव्य पदार्थ परिणामी है अर्थात एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करता रहता है यह सत्य स्वभाव है इसीलिए प्रत्येक सत्य उत्पाद तथा व्यय नाश भी सर्वदा होता ही रहता है परंतु इस प्रकार परिणामशील होने पर भी सत पदार्थ का अपनापन कभी भी नष्ट नहीं होता वह उत्पाद में तथा व्यय में भी सदैव वर्तमान रहता है इसे द्रव्य कहते हैं अर्थात प्रत्येक सत पदार्थ में उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों धर्म हैं जैसे घट मिट्टी से उत्पन्न होता है और उसका नाश होता है उत्पत्ति और नाश इन दोनों अवस्थाओं में मिट्टी का अपनापन अर्थात तद्भाव तो रहता ही है इसे ही द्रव्य कहते हैं स्वरूप में परिवर्तन होता है किंतु उसका तो सदा सभी अवस्था में विद्यमान रहता है ऐसी स्थिति में जब किसी तत्व का विचार करना हो तो उसके अनेक धर्मों का विचार करना चाहिए तभी उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त हो सकता है अर्थात जैनों के मत में शंकर के वेदांत के समान सत नित्य नहीं है या बौद्धों की तरह उत्पाद तथा विनाश से युक्त प्रतिक्षण में नाश होने वाला नहीं है या सांख्य वालों के समान चेतन पुरुष के रूप में कूटस्थ तथा अचेतन प्रकृति के रूप में परिणामी नहीं है या न्यायवैशेषिक के समान परमाणु रूप में नित्य तथा कार्य रूप में अनित्य नहीं है तीसरा परिणामी नित्यत्वाद्, नित्यत्ववाद वस्तुतः परिणाम परिणामी नित्यवाद वस्तुतः इसके मत में न केवल कुटस्थ तथा क्षणिक है या केवल नित्य तथा अनित्य ही है या चेतन तथा अचेतन ही है किंतु यह सभी है अतएव में उत्पाद विनाश तथा द्रव्य ये तीनों गुण सदैव वर्तमान हैं। अर्थात एक ही वस्तु एक ही क्षण में है भी और नहीं भी है फिर भी दोनों अवस्थाओं में उसका अस्तित्व तो है ही इन परस्पर विरुद्ध गुणों को एक साथ जैन लोग प्रत्येक द्रव्य या सत्य में विद्यमान मानते हैं इसी कारण इस विचारधारा को परिणामी नित्यत्ववाद या अनेकांतवाद लोग कहते हैं यह ध्यान में रखना चाहिए कि तत्वों के वास्तविक ज्ञान के लिए अन्य दर्शनों के समान जैन मत में भी व्यावहारिक ज्ञान की एवं सांसारिक अनुभव की अपेक्षा है जैन मत में चेतन तथा अचेतन सभी द्रव्यों में अनंत धर्म है जैसे आत्मा में सत नित्यत्व अमूर्तत्व इत्यादि अनेक धर्म हैं ये धर्म किसी एक वस्तु की अपेक्षा से आत्मा में हैं और साथ ही साथ किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा से नहीं भी हैं इसी प्रकार अपने गुणों की अपेक्षा से आत्मा सत है किंतु घट के गुणों की अपेक्षा से उसे समय आत्मा असत भी है अतएव एक वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए संसार की सभी वस्तुओं का स्वरूप उस विशेष वस्तु के संबंध में जानना पड़ता है